विश्वम भरोवा, वश्व भर कुलाय तम ना पश्चंती तो नख पर्यंत आ नखाग्रे प्यो नख नक, नखूनों के अगले भाग तक जैसे हम सामान्य रूप से बोल देते हैं एडी से लेके चोटी तक यानी पूरे आ नखाग्रे प्यो होता तो नखूनों के अगले भाग तक यानी पूरे में कुछ छूटा नहीं उसमें जैसे छुरी का यानी चाकू उस तरह छुड़धान में रख रखा रहता है या तो उसकी पेटी में रहता है या उसकी जो रखने की जगह होती उसमें रखा हुआ होते हुए वो दिखाई नहीं देता है वहां पर छुर्धाने अवहिता विश्वंभर अग्नि को बोलते हैं विश्वंभर कुलाए में अग्नि रखने के स्थान में कुंड में न तम न पश्चंती लोग उसको देखते नहीं है क्योंकि वो ढका हुआ रहता है ऐसे तो ऐसे ही वो परमात्मा इन सब में प्रविष्ट है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है से ढका हुआ है पता नहीं लगता है उसको लोग नहीं देख पाते तो वो परमात्मा इसको शरीर में भी घटाएंगे बाद में आत्मा की दृष्टि से तो अकृष्णो ही स प्राणन एवं प्राणो नाम भवती इसको जान तो पाते नहीं है लेकिन अपूर्ण रूप में उसको थोड़ा थोड़ा सा जानते रहते हैं अकृष्णो ही स प्राणन एवं प्राणो नाम भवती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 पहचाना जाता है बोल रहा है तो लगता है कि यह वाकी है पर आत्मा इस संसार में प्रकृति में वाणी को देता हुआ है, ज्ञान को देता हुआ जैसे कि वो वाकी है पश्चिम चक्षु देखते हुए वो चक्षु के रूप में लगाई दिखाई देता है जैसे कि वह आत्मा क्या है चक्षु ही है परमात्मा देखता है तो जैसे वो चक्षु ही है सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्र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 श्रोत्री श्रोत्र है श्रोत्र के रूप में ही वो आत्मा या परमात्मा प्रतीत होने लगता है, मन मनवानो मना मनन करता हुआ लगता है कि जैसे कि ये मन ही है वो आत्मा मन ही है तानी अस्य एतानी कर्म नामानी एवं ये नाम तो है उसके लेकिन ये उसके कर्म नाम है चूंकि वो प्राण लेता है इसलिए उसको प्राण शब्द से कहा गया देखता है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 एवं उपासित है तथा ही ए सर्व एकम होती ये सारे गुणधर्म वही एक होते हैं तो जहां एक होते हैं उसी की सीधे उपासना कर लें सीधे परमात्मा को कर लें या शरीर में देखें तो आत्मा को कर लें आगे तदेत पदनीयम तो ये खोजने के योग्य ये जानने के योग्य है अस्व यत्मा यत अनेक ही एतम वेद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 पैर के चिन्हों से किसी को जान लेते हैं हम जैसे पशुओं को जान लेते हैं पैर के चिन्ह देखते हैं तो उस चिन्हों से खोजते खोजते खोसते वहां तक पहुँच जाते हैं वो चिन्ह वो पशु नहीं है लेकिन चिन्हों के माध्यम से हम पहुँच जाते हैं जैसे खासतौर से जंगलों में जो पशुओं को देखते हैं वो पद चिन्हों से पीछे पीछे जाते हुए पता लग जाता है कितने दिन पहले गया कब गया ताजा ताजा है आस में है और खोजते खोजते खोजते वहीं पहुँच जाते हैं उसके पीछे पीछे चलते हुए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 और उनमें से एक ही का चयन हो पाता हो चाहे तो ये रहे चाहे तो ये रहे कोई एक को चुन सकते हैं दोनों नहीं चुने जा सकते अब पता लगेगा किसी को पूछे कि माता अधिक प्रिय है या पिता अधिक प्रिय है अब धर्म संकट दोनों ही प्रिय है हमारे का तो बोले नहीं अधिक प्रिय कौन है बोले अधिक नहीं दोनों ही प्रिय है हमारे तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि ये अधिक प्रिय है ये अधिक है सामान्य रूप से बोला हालांकि अंतर हमें भी पता लगता है कि भई ये अधिक प्रिय है ये इसी तरह से पुत्र अधिक प्रिय है या पुत्री अधिक प्रिय है और पुत्रों में भी कौन सा पुत्र अधिक प्रिय है तो कुछ तो स्पष्ट कह ही देते हैं भई ये बेटा सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि तो ये सबसे छोटा है ये सबसे अधिक प्रिय है माँ को बड़ा तो प्रिय होता <laughs> चाहिए छोटा ही प्रिय होता है अधिकांश तो यही कथा रहती है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 इसको पैसे अधिक प्रिय जान प्रिय नहीं है सामान्य रूप से यही निष्कर्ष आता है इसलिए इस अपयश से बचने के लिए कोई बीमार हो जाए बहुत अधिक हो जाए उसके लिए व्यक्ति अधिक से अधिक पैसे लगाता है फिर लोग ये ना कहते दें कि इन्होंने कोई कमी छोड़ दी क्योंकि अपयश का तो दुख बहुत ज्यादा होता है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 लेकिन जहां मौका आता है वहां परमात्मा के नियम को छोड़कर के आज्ञा को छोड़ और झूठ छल कपट करके और पैसे को कमा लेगा यश को प्राप्त कर लेगा तो परमात्मा कहां प्रिय हुआ जहां मौका मिला वहां कर लेगा चले माता पिता बहुत प्रिय हैं जहां मौका मिला उनके हस्ताक्षर करवा लेगा कि ये पैसे मेरे पास ही आ जाए जैसा भी वो होता है तो कहां रहे वो प्रिय तो, तो ऐसी जगहों पर पता लगता है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 तो माता पिता तो भगवान से भी बढ़ करके गुरुओं के लिए कह देते हैं ये तो भगवान से भी बढ़ करके तो ऐसा यदि कोई मिले कोई कहे कि इससे भी बढ़ करके प्रिय ये है तो उसको ये बोले तो सह यो अन्यम आत्मन न आत्मा से भिन्न को प्रियम ब्रुवाणम जो बोल रहा है उसको ब्रुयाति ये कहे क्या प्रियम रोत से ये तेरी प्रियता को रोक देगा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 जिसके जान, ले पे, जान लेने पे सब कुछ जान लिया जाएगा जिसके पाने पे सब कुछ पा लिया जाएगा जिसको पाकर के कृतिकृत्यता हो जाएगी ऐसा जो बोलते हैं मनुष्य तो प्रश्न कर रहा है कि मुंह तद ब्रह्मा अवेद यशात तत्सर्वम अभाव अदिति क्या उस ब्रह्म को जानते हैं जिससे कि ये सब कुछ हुआ है वो कहते रहे कि इससे सब कुछ हो जाता है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 ब्रह्म के जैसा बन गया आगे तत्पश्चन ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम् मनुरभवम सूर्यश्चि इस सब को देखता हुआ तदयशन ऋषि वामदेव वामदेव नाम के ऋषि ने क्या कहा उसने यह कहा अहम् मनुरभवम मैं मनु बन गया हूं अहम् सूर्य मैं सूर्य बन गया हूं सबका प्रेरक बन गया हूं मैं मनुष्य बन गया हूं मनु बन गया हूं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 इदम् अपि अपनी ए एवं यहम अहम् ब्रह्मास्मि इति स इदम सर्वं भवति। तो अब भी इस समय भी जो ये जान लेता है यह एवं वेद अहम् ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं मैं बड़ा हूं स इदम सर्वं भवति वे ये सब कुछ हो जाते हैं कौन सा सब कुछ जो देवता बन गए थे जो ऋषि बन गए थे जो अन्य मनुष्य बन गए थे जो वामदेव ऋषि बन गए थे वो सब कुछ बन जाता है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 क्योंकि हम ब्रह्मास्मि बोलते रहेंगे तो वो इदम सर्वम भवती ये सब कुछ हो जाएगा और वो हम ब्रह्मास्मि का जप शुरू हो गया तो उसका तात्पर्य तो ये कहा कि मैं बड़ा हूं मैं बड़ा बन सकता हूं मेरी भी सामर्थ्य बहुत है बहुत कुछ कर सकता हूं लेकिन वो क्या हम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म ही हूं स्वयं ब्रह्म को स्वयं को ही ब्रह्म समझने लग गया तत्वता है आगे तत् है न देवाश्चन ईशते और जो ऐसा हो जाता है तो अपने को ब्रह्मा समझता है बड़ा समझता है ये सब कुछ उसका हो जाता है उसके लिए तस्यहन देवास् जो बहुत सारे देव हैं वो लोग अभूत ईश्ते उसकी हानि के लिए अनैश्वर्य समर्थ नहीं हो पाते अर्थात देवता लोग उसको भूतियों से रहित नहीं कर सकते उसके गुणों से रहित नहीं कर सकते अब यहां देवता के रूप में वो जो बड़े लोग हैं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 तो तस् हन देवाश्च न अभूत्य ईशत उल्टा क्या होता है आत्मा ही एश्या स भवती वह व्यक्ति जो ये अहम ब्रह्मासमी मैं बड़ा हूं उसी तरह अच्छा हूं श्रेष्ठ हूं ये जो बोलता है वो आत्मा ही एशाम एश्या मतलब इन देवताओं की वो आत्मा हो जाता है यानी उनका आधार बन जाता है उल्टा वो उनका आधार बन जाता है वो इसके गुणों को समाप्त नहीं कर सकते बल्कि ये उनका आधार बन जाता है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 उन्हीं के लिए सब कुछ करता रहता है लगता है जैसे कि बस यही हूं मैं वो तो उनकी दृष्टि से पशु हो जाता है पशुवत् तो उनके साथ में रहता है तो जताना चाहते हैं कि हम पशु नहीं हो पीछे भी आए कि तो वो उन देवताओं में से एक हो जाता है उन देवताओं की भी आत्मा हो जाता है तो कम नहीं रहता है उस दृष्टि से हम सब समान है लेकिन एक प्रवृत्ति रहती है अपने को दीन हीन मान करके उपासना की एक शैली है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 अब आगे कहते हैं एकस्मिन एवं पशु आदि ये माने अप्रियं भवति अब जो पशु वाला है उसका एक भी पशु चला जाता है उसका अप्रिय होता है उसको अच्छा नहीं लगता है एक पशु भी खिसक गया तो लौकिक उदाहरण दिया बोले ऐसे ही देवताओं को भी लगता है ये जो बहुत सारे पशु बने हुए हैं ना दूसरे मनुष्य उनके जिन्होंने उन्ही को ही अपना आराध्य और अंतिम मान लिया इन देवों को इन विद्वानों को इन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 सभी को साधार हो